कठोपनिषद के श्रोता है महाबुद्धिमान नचिकेता और वक्ता है जीवन मुक्त स्वरूप में स्थित साक्षात यमराज स्वयं कठोपनिषद का अध्याय पहला वल्ली तीसरी और मंत्र दूसरा यह सेतुरीजान नाम अक्षर ब्रह्म यत परम अभयम तृतक्षता पार नचिकेत शकम जो यजन करने वालों के लिए सेतु समान है उस नचिकेत अग्नि को और जो अभैरूप है तथा भवसागर पार कराने की इत्... पार करने की इच्छा वालों के लिए परम आश्रय है अक्षर नाम वाला ब्रह्म है उन दोनों को जानने में हम समर्थ हों प्रार्थना कैसी है कि नचिकेता अग्नि जो हमको ये बाहर से देखती है उसकी उपासना करने से भी करने में भी हम समर्थ हों और ज्ञान अग्नि पाने में भी हम समर्थ हों नचिकेता अग्नि चार प्रकार की होती है एक तो लकड़ी जलाने से जो पैदा होती है उसे भौम अग्नि बोलते हैं दूसरी पेट में जो है उसको जठराग्नि भी बोलते हैं उदर अग्नि भी बोलते हैं तीसरी खदान आदि में जो गर्मा गर्म ज्वालामुखी फूटते या गर्मा गर्म लोहे में सुवर्ण का रस निकलता है और चौथी उसे तो विद्युत अग्नि कहते हैं चौथी है ये जो चमकती है ये विद्युत अग्नि और खदानों में आदि और चौथी है दिव्य अग्नि जैसे हम दिया जलाते हैं और हमारे नज़र के सामने सीधे कोने में रखते हैं सिद्ध में न आँखें ऊपर नहीं पड़े न नीचे और उस दिए को देखते देखते हम यहाँ ज्योति का ध्यान अथवा तो ओमकार का ध्यान गुरु का ध्यान या तो गुरु मूर्ति का ध्यान या भगवत मूर्ति का ध्यान करते हैं तो ये दिव्य अग्नि है पृथ्वी का कारण जल है और जल का कारण तेज है तो ये तेजो में अग्नि जो है पृथ्वी के वस्तुओं को भी जलाने में समर्थ है और जल अंश को भी सुखाने में उड़ाने में भगाने में समर्थ है ई सूर्य के किरणों के द्वारा जो अग्नि तत्व आता है वही तो करोड़ों करोड़ गेलन पानी उठाकर ले भागता है और बरसात करवा देता है तो अग्नि पृथ्वी का और जल का दोनों का अधिष्ठान है तो जलीय अंश शरीर में है पृथ्वी अंश है उसके दोषों को जलाने में ये दिव्य अग्नि बड़ी मदद करती है संसार के दोषों को आसक्तियों को विकारों को शमन करने के लिए ये बाहर की ज्योति अग्नि और यहाँ की दिव्य अग्नि का सहारा लेकर साधक पाप मुक्त और वासना मुक्त हो सकता है दूसरी अग्नि होती है यथा धनसी समिधो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणी भस्म कुरुते तथा जैसे अग्नि लकड़ के ढेरों के ढेर को जलाकर भस्म कर देती है ऐसे ब्रह्मज्ञान की अग्नि संसार के तमाम बंधनों को विकारों को कल्पनाओं को जलाकर कर भस्म कर देती और जीवन मुक्त दशा में पहुंचा देती है जहां ब्रह्मा जी अपने आत्म सुख में तृप्त हैं जहां भगवान नारायण और भगवान राम और कृष्ण और जनक अपने आत्म तत्व में तृप्त हैं ऐसे परम सुख तक ब्रह्म अग्नि पहुँचा देती है जीव को तो हम दोनों अग्नियों की उपासना करने में समर्थ हों भगवान को प्रार्थना करते कि हम दोनों अग्नियों के अर्थात दीप जलाकर ध्यान करें अथवा तो यहाँ जप करके ज्योति का ध्यान करें या गुरु ज्योति में ईश्वर ज्योति में उसके ध्यान की से भी हमारे विकार और कष्ट और दुखद सपने नष्ट हो जाएंगे लेकिन उससे भी हमें आगे बढ़ना हो तो ब्रह्म ज्योति का चिंतन करें ब्रह्म बलम ही बलम धिक बलम क्षत्रिय बलम विश्वामित्र के पास क्षत्रिय बल तो बहुत था लेकिन वशिष्ठ महाराज के पास ब्रह्म ज्योति का बल था तो विश्वामित्र की साठ हजार की तपस्या वशिष्ठ के दो क्षण ब्रह्म बल के आगे नन्नी हो गई ब्रह्म ज्योति के तो ये कठवली का श्लोक कहता है ये सेतुरी से जान अम ब्रम अभिम नाचिकेता ये यजन करने वालों के लिए सेतु के समान है उस नचिकेता अग्नि को जैसे पुलिया होती है तो एक छोर से दूसरे छोर आसानी से पहुंचा जाता है पानी में कितने मगरमच्छों हो कितना ही गहरा हो कितनी धंवरे हो और कितनी ही पानी में खतरनाक तरंगे हो लेकिन आप सेतु पर चल रहे हैं नैया तो हिल सकते डूब सकती है लेकिन सेतु नहीं हिलेगा ना डूबेगा आप आसानी से अधिकार पूर्वक दूसरे छोर जा सकते हैं तो आप एक कोने पे है और ब्रह्म परमात्मा दूसरे कोने पे उस तक पहुंचने में ये अग्नि सेतु का काम करती है। आप सुदृढ़ता से पहुंच सकते हैं भगवान ने कहा ज्योतिषाम ज्योति तमसा परमुचे ज्योतियों की भी वह ज्योति ब्रह्म ज्योति है जो अंधकार से परे है अंधकार को भी जानने वाली आत्मा ज्योति है कुछ नहीं दिखता है अंधेरा है तो अंधेरे को भी जान रहे हैं दुख को भी जान रहे हैं सुख को भी जान रहे हैं और न जानने को भी जान रहे हैं मेरे को पता नहीं मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा मैं हिंदी नहीं पढ़ा वो कौन है मेरे को पता नहीं तो पता नहीं का भी तो पता है वह ज्योति ब्रह्म ज्योति है परमात्मा ज्योति है दुनिया की पढ़ाई लिखाई के सारे सर्टिफिकेट आ जाए फिर भी उस ब्रह्मज्योति की विद्या के बिना आदमी का जीवन दुख से मुक्त नहीं हो सकता है टेंशन से मुक्त नहीं हो सकता है जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता और दुनिया की तनिक भी विद्या नहीं पढ़ा खाली ये उपासना अग्नि अथवा ब्रह्म ज्ञान अग्नि दोनों में से कोई भी विद्या का ठीक से सहारा ले ले तो दुखों से मुक्त हो जाएगा मुसीबतों से मुक्त हो जाएगा पाप ताप से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा बोले मेरे पाप बड़े ढेर हैं तो कृष्ण कहते हैं जैसे लक्कड़ के ढेरों के ढेर को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है ऐसे ही ये ब्रह्म ज्ञान की अग्नि तेरे सारे कर्मों को जलाकर भस्म करती पहले के जो हैं और अब भी युद्ध करने से जो भी हो वो सब जलकर भस्म हो जाएगी कोई ये कह नहीं सकता कि अर्जुन नरक में होगा जयराम जी की अर्जुन को बड़ा भारी पाप लगा होगा इतने लोगों को युद्ध में मार डाला नहीं अर्जुन को श्री कृष्ण ने ब्रह्म अगनी, अगनी का उपदेश दिया दुनिया के सारे ज्ञान सारी विद्याएं ज्ञान मिड़े ज्ञान री ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान जैसे गोला तोफका सोला सो मैदान ये जीव तब तक दुखी रहेंगे तब तक बेचारे कष्टों से जूझते जूझते थकते जाएंगे जन्मते जाएंगे मरते जाएंगे जब तक उनके जीवन में ब्रह्म ज्ञान का गोला नहीं आया दुखों को मिटाने के लिए तावत गर्जनती शास्त्राणी जम्बुका विपन यथा न गर्जनते महाशक्ति वेदांत वनकेश्री ये कर्म करो ये धंधा करो ये पढ़ाई करो ये मिल जाएगा यहाँ मेरेज करो छोरी सुखी हो जाएगी वहाँ मेरेज करो छोकरा सुखी हो जाएगा माँ बाप कितना सिर सिखा तक जोर मार मार के छोरी की इस विवाह शादी अच्छी कराते हैं फिर भी छोरियाँ दुखी हैं छोरों की शादी विवाह में मां बाप कोई कर कर सर नहीं रखते फिर भी छोरे दुखी हैं और छोरों को छोरी छोरों को शादी दुल्हा दुल्हन को जब बच्चे पैदा होते हैं तो वे भी तो उन बच्चों को निर्दुख बनाने में लगे रहते हैं बच्चों को निर्दुख बनाने में लगे रहते हैं फिर भी उनके बच्चे बेचारे दुखों से जूझते जूझते परेशानियों से जूझते जूझते अंत में काल की गोद में सो जाते ऐसा कौन है जो पूरे निर्दुख पद को पाया वही है नचिकेता अग्नि की उपासना करने वाला ब्रह्मा अग्नि की उपासना करने वाला राजा जनक और अष्टावकर जैसे महापुरुष और राजा अश्वपति जैसे कबीर और नानक जैसे सुलभ और स्वयं प्रभा जैसी कन्याए निर्दुख पद को पाई शादी करने से दुख मिट जाता तो शादी सुदे निर्दुख होने चाहिए बच्चा पैदा करने से दुख मिट जाता तो बच्चे वाले निर्दुख होने चाहिए अच्छा ऐसे ही हिजड़ा रहने से ही दुख मिट जाता तो वे निर्दुख होते मरदान की वालों उसका दुख मिटता तो पहलवान निर्दुख होते न पहलवान निर्दुख है न हिजड़ा जगत निर्दुख है न नेता निर्दुख है न जनता निर्दुख है न डॉक्टर निर्दुख है न वकील निर्दुख है न धनवान निर्दुख है न निर्धन निर्दुख है न माई निर्दुख है न भाई निर्दुख है निर्दुख वही है जिन्हें ब्रह्म ज्योति का प्रकाश गुरु के द्वारा मिला और पचाकर मुक्त हो मुझे अगर गुरु का प्रसाद नहीं मिलता तो मैं अभी कितना दुखी होता ग्राहकों को बुलाते शक्कर बिकती नहीं बिकती पारू जरा उठा दे जरा, ए, ए, उन करते पैंसठ साल की उम्र हो गई हमारा भाई तो इस उम्र में खप गया मर गया और हम अभी से जवान हो रहे और चलो शरीर का तो अवस्था है कभी तो बुढ़ापा और जोर मारेगा कोई बात नहीं फिर भी बुढा जो होता है वो मैं नहीं हूं बीमार जो होता है वो मैं नहीं हूं और जो मरेगा वो मैं नहीं हूं मैं अमर आत्मा ज्योति स्वरूप हूं ओम ओम ओम ज्योति शाम तत ज्योति तो नची कहता यमराज के पास गया और यमराज ने तीन वरदान मांगने को कहा तुम तो बोले एक तो ये दिव्य अग्नि पंचा अग्नि क्या है इसका उपदेश तो दूसरी बात मेरा पिता मुझ पर प्रसन्न रहे और तीसरी बात मुझे वो ब्रह्म अग्नि का उपदेश दो ब्रह्म विद्या का बोलिए दो वरदान तो मैं दे देता हूं तीसरा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मत सुन उसके बदले में तू पृथ्वी का पूरे प्रांत का राज्य मांग ले बोले पूरे प्रांत का राज्य हुआ तो दूसरे प्रांत वाले कभी भी चढ़ाई करेंगे बोले सारे देश का राज्य मांग ले कोई चढ़ाई ना करे वरदान मांग ले बोले कोई चढ़ाई नहीं करेगा ये वरदान के अनुसार हो जाएगा लेकिन पत्नी के स्वभाव में खटपट होगी तो भी दुख बोले पत्नी भी सुंदर विचार की मिलेगी भक्तानी मिलेगी बस दो शरीर एक आत्मा बोले लेकिन बेटे नहीं हुए तो भी दुख होगा बोले बेटे भी होंगे बोले बेटे हुए और वो कहना नहीं माने अथवा पास नहीं हो तभी भी दुख होगा बोले बेटे कहना भी मानेंगे पास भी होते रहेंगे फिर क्या है बोले अगर लोफरों की दोस्ती वाले हो जाए तो दुख होगा बोले वो भी नहीं होंगे बोले बेटियों को जवाई अच्छे नहीं मिले तो भी दुख होगा बोले वो जवाई भी अच्छे, अच्छे मिलेंगे बोले अच्छा तो फिर मेरे को बीमारी आ जाएगी क्योंकि शरीर है कभी ये हो जाएगा तो कभी ए हो जाएगा तो कभी जय हो जाएगा तभी भी तो दुख है निर्दुख तो नहीं हुआ मैं आप तो मुझे निर्दुख विद्या दीजिए बोले अच्छा तुमको बीमारी भी, भी नहीं होगी बहु भी अच्छी आएगी बेटे भी ससुराल वाले भी अच्छे मिलेंगे और तुम्हारे पर कोई हावी भी नहीं होगा बोले मंत्री धोखा करे तो बोले मंत्री भी धोखा नहीं करेंगे तो बोले महाराज इतनी सब सुख सुविधाओं के बीच अगर मौत तो आएगी जब थोड़ा सा ही सुखी जीवन मरते समय पीड़ा करता है तो इतना लंबा सुखी जीवन मौत समय तो दुख देगा तो यमराज ने कहा, देखो ये ब्रह्म विद्या आत्मज्योति की बात मत पूछो ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है बोले महाराज तो मेरे जैसा सुनने वाला भी दुर्लभ है इतने सारे प्रलोभन को ठोकर मारकर आपसे वही मांग रहा हूं और आप जैसा अनुभवी साक्षात संयम पुरुष का देवता भगवान गुरु रूप में मिलना भी दुर्लभ है और ऐसा चेला मिलना भी दुर्लभ है इसलिए महाराज आप झोली भर दीजिए ब्रह्म ज्योति का विद्या दीजिए सा विद्या या अभी मुक्त है वह विद्या होनी चाहिए कि सब दुखों से मुक्त कर दे आठवीं पास हो जाऊं तो निर्दुख हो जाऊंगा कुछ नहीं नौवीं पास हो जाऊं हाश हाश हुआ लेकिन फिर टेंशन चालू एस सी पास हो जाऊँ हाश हाश हुआ न हुआ फिर हाय आए ग्यारहवीं पास हो जाऊं हाश बारहवीं पास हो जाऊं हाश ग्रेजुएशन मिल जाए हाश फिर शादी हो जाए तो हाश बेटा हो जाए तो हाश बहू आ जाए तो हाश आखिर में कहता कि संसार में सुख नहीं है मर जाऊं तो हाश अरे मरने में भी सुख नहीं है बेटा मरो मरो सबको कहे मरना न जाने कोई एक बार ऐसा मरो जीते जी अपने मैं को उस ब्रह्म ज्योति में स्वाहा कर दो बस एक साधे सब साधे सब साधे सब जाए